सहना वग सहनौन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेषा वह अनुवाद की सैतीसवी कक्षा अभ्यास चलेगा आज इसमें प्रारंभ में अकारांत तो पुलिंग शब्द हैं कुछ है। पश्चातु से अनवोल प्रत्यय करके पाचक शब्द पकाने वाला यौगिक शब्द है ये और मुद धातु से मोदक लड्डू के लिए अपूप वो जो आटे में मीठा डाल करके जो सेकते हैं उसके लिए सूप डाल के लिए हो गया ऐसे ही शाक है सब्जी और क्रिशर खिचड़ी अब खिचड़ी का एक शब्द और भी आता है मुद्दन मुद्ग और ओदन मिला करके लेकिन अब किसी भी दाल चावल को मिला लो आप खिचड़ी बन जाती है वो और दाल चावल ही नहीं कुछ भी मिला दो तो कहेंगे सब खिचड़ी बना दिया ये तो <laughs> तो वैसे प्रारंभ मुद्दोधन शब्द ये बता रहा है कि वास्तव में खिचड़ी मूंग और चावल की ही बनती थी क्योंकि वो सुपाची भी होती है और सात्विक भी होती है आप प्राय करके उत्तर भारत में देखा है तो ये उड़द की दाल और चावल उसी को बोलते हैं खिचड़ी मकर संक्रांति बनाते हैं ना? उड़द की दाल और चावल हम्म तो ये आकारांत पुलिंग शब्द हो गए ऐसे आगे आकारांत स्त्रीलिंग रोटी का शरकरा, शरकरा इनको कंकड़ों को ही बोलते हैं। सीता ये चीनी के लिए सूत्रिका जो सिवैया बनाते हैं और लप्सी पतला जो आटा मीठा बना करके उसे हलवा और शशकुली ये पूड़ियों के लिए ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं नपुंसकलिंग में दिया भक्त शब्द जो पका हुआ है चावल जिसको ओदन भी कह सकते हैं उन्दी कले दने लेकिन तंडुल नहीं कहेंगे उसको तंडुल तो कच्चा चावल कहलाएगा लेकिन मूल क्या है? भज धातु से ही बनेगा चिपक गए आपस में सब बिल्कुल और पायस पायस से बना हुआ पायस खीर मिष्ट अन्न समास करके कर्म धारा मिष्टान्नम और पक्व अन्न का समास करके पक्वान और नव नया नया अभी जो निकाला गया है नव नीत ये हो गया मक्खन घृ धातु से हो। दीप्ति अर्थ में ये घृत निष्ठा करके और लवण ये नमक के लिए आता है तक्र हो गया मठा ये नपुंसक लिंग में आएंगे शब्द लवण ये लू धातु से बनाएंगे हाँ तो भाव में ही होगा भाव में तो खेर नहीं होगा क्योंकि नमक अर्थ ले रहे हैं ना तो नमक कई चीजों का क्षरण भी करता है वैसे तो लाभकारी होता ही है लेकिन आप अगर अधिक समय तक हाथ नमक में रखो तो वैसे हो जाएंगे तो क्या ऐसे ही किसी स्थान पर हम नमक लगा दें तो वहाँ जैसे दीवार पर लगाते हैं तो उसकी वार्निश वगैरह वो सब तो इसलिए भी लु धातु से कर सकते हैं इसको आगे इसकी गण की धातुएं दी हैं जैसे मोचने लुपलरी छेदने विदलेरी लाभे और लिप उपदेहे, शिच क्षरणे ये धातुएं मुचादी गण की हैं और इसमें नुमागम नहीं वो हैं ये तो हाँ, दादी दादी की हैं ये तो तो दादी की हैं और नुमागम अलग से होता है शेम नाम से तो दादी तुदादिगण की हैं श्रत्यय प्रत्यय रहते शेमुचादी नाम से चार लकारों में न हो जाएगा और अंतिम से परे आएगा तो मुंह के आगे आएगा मुंचती हैं लोमपति और विद से विन्दति उसमें श्लोक आता है ना एक यथा धेनु सहस्रेश देख लो धातुपा तो ये सहस्रेशु वत्सो विन्दति मातरम तो तो तथा पूर्व पूर्वकृत कर्म कर्ता जैसे बछड़ा बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है हजार गायों में भी ऐसे ही किया हुआ कर्म उसी के पास जाएगा धोखे से उसकी दिशा बदलेगी नहीं कि और के पास पहुंच जाए जब फल दिया जाएगा तो करतारम अनुगछती अथर्वेद मंत्र भी आता है पक्तारम पक्व पुनराविशाति पक्व जो कर्म है ये तो वहीं पहुंचेगा जिसने किया है <kuh> तो मुनचती लुम्पति इत्यादि बिंदती लिप से लिम्पति सीच से सिंचती <kuh> तो मुछ धातु के रूप इसमें आएंगे इसको पचपन संख्या पर देख लीजिए तो मुंचती मुंचत ये हो गए लिटलकार में और लिट लकार में ममोचे मुमचतुह मुचु कोई अलग से नहीं है इसमें विशेष बात मुमोचित मुमचतुह मुमोचे मुमोचे मुमोची वोमोची में इसमें दो नहीं बनेंगे उत्तम पुरुष में क्यों नहीं बने दो दो क्यों नहीं बने उत्तम पुरुष में क्यों गिणल तो विकल्प सिण होता है इसमें नल का कार्य हो कौन सा रहा है इसमें नल का कार्य हुआ कौन सा है अणित का कार्य हुआ कौन सा है इसमें वृद्धि हाँ क्या करेंगे गणित के आधार पर देखे देखे देखे देखे क्या बात है वृद्धि नहीं हो पा रही है वृद्धि करनी चाहिए थी इनको तो हैं? ये तो हैणित है नाल तो इन्होंने गुण कर दिया इसमें तो सूत्र बता दीजिए मैं कर दूंगा अभी देखो जरा देर में आप सूत्र बताइए वृद्धि का नहीं वृद्धि तो तो तो का सूत्रिंग आकार वृद्धि का कार्य ही नहीं है तो नल के विकल्प होने से क्या अंतर पड़ता है यहाँ तो गुण ही हुआ है न तो मुमोच मुची वोमुची मोक्ता मोक्ता मोक्षति मोक्षत मुंंच मुंचतात मुंता अमुंचत मुंंचता और लकार में लिंग में मुंचेत मुंता और मुच्यात मुच्यास्तामु और मुचलिरी लिदित होने से कुशादिता लिता ब्रसिंह पदेशु लुंगलकार में अंग हो जाएगा अमुचत अमुचताम आमुख्षत, भी ऐसे ही मुंते और इसमें भी कोई हा लुंग्लकार में इसमें अमुक्त अमुक्षताम अमुक्षत तो अमुक्त में शिषका सकार हट गया, चलिए आगे, इसमें नियम नियम जो दिया है, तो नियम में एक शेष एक शेष का सूत्र स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त और भी सूत्र हैं उसके आगे तो उसमें इनका कहना है कि जब उद्देश्य के रूप में प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष में से दो या तीन इकट्ठे हो जाते हैं अर्थात जो वाक्य है उसके अंदर युष्म के रूप भी आ रहे हैं अस्मद के भी आ रहे हैं अन्य से अतिरिक्त शब्दों के भी आ रहे हैं तो फिर क्रिया का रूप वहां कैसे रखा जाएगा किसके आधार पर हम क्रिया बोलेंगे क्रिया में प्रथम मध्यम उत्तम कौन सा पुरुष आएगा तो उसमें यह है कि जब प्रथम पुरुष के ही शब्द हैं सारे तो तो क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है और वचन उसका उसके आधार पर हो जाएगा कि प्रथम पुरुष के शब्द अर्थात युष्म अस्मद के अतिरिक्त जो शब्द हैं वो हैं कितने तो उसके आधार पर उनका वचन जैसे राम कृष्ण और देव पढ़ते हैं तो राम कृष्ण और देव इन तीनों में से कोई भी न युष्म का है न अस्मद का है तो स्पष्ट है कि क्रिया प्रथम पुरुष में आएगी अब रही बात की वचन कौन सा होगा तो तीन है तो बहुवचन आ जाएगा पठनती लेकिन एक आ गया पुलिंग का जैसे राम दूसरा आ गया रमा स्त्रीलिंग का तब भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला क्योंकि क्रिया में लिंग तो होता नहीं है क्रिया में लिंग तो होता ही नहीं दोनों युष्म से भिन्न है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी और दो है तो दिवचन आ जाएगा पठता ठीक है अब मान लीजिए कोई शब्द वाक्य में युष्मद युष्म से भिन्न भी आ गया और एक आ गया युष्मद का तो उस अवस्था में अब क्रिया को कैसे करेंगे उस समय क्रिया कौन से पुरुष में आएगी पहले आ गया युष्मद अस्मद से भिन्न शब्द क्रम से देखते हैं अगला आया मद युष्म में से कोई अर्थात युष्मद का ले लीजिए तो जो अगले अंत में शब्द आ रहा है उसके अनुसार क्रिया बोलेंगे अर्थात क्रिया फिर मध्यम पुरुष की आएगी क्योंकि अगला शब्द युष्म आ रहा है इसलिए जैसे वह और तुम पढ़ते हो तो स त्वच अब पठत या पढ़ता है? पढ़ता हो जाएगा वचन तो रहेगा ही दो वचन कोई बात नहीं दो हैं इसलिए लेकिन बाद वाले शब्द का प्रभाव क्रिया पर पड़ जाता है हिंदी में भी ऐसी होता है हिंदी में भी जो है वाक्य आते हैं तो जो बाद वाला शब्द है उसका प्रभाव पड़ जाता है।, तो क्या है? क्या है? है नहीं वो तो समाज की दृष्टि से यहाँ समाज थोड़े है ये तो अलग अलग शब्द हैं वे और तुम लिखते हो तो तऊ और त्वच तो क्या बोलेंगे लिखा, लिखा, था।, लिखा, था।, लिखा था इस तरह से ऐसे ही वह और तुम सब तो सूचत था।, था या लिखा था? अब प्रथम पुरुष अर्थात युष्म से भिन्न शब्द और इधर युष्मद का शब्द तो उसमें यानी प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में तो नियम क्या निकला कि शेष क्या रहेगा इसमें मध्यम पुरुष शेष रहेगा शेष रहेगा तो मतलब क्रिया में पुरुष क्रिया में देखते हैं शब्दों में तो हम ये देखेंगे कि युष्म है या उससे भिन्न शब्द है लेकिन पुरुष का व्यवहार क्रिया के साथ होता है और यदि उत्तम पुरुष साथ में होगा अर्थात अस्मद का यदि हम प्रयोग करेंगे तो फिर अस्मद का अस्मद का प्रयोग करने पर उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी जैसे तू और मैं तू और मैं पढ़ते हैं तो त्वम अहम चाव बोलेंगे ऐसे ही स त्व अहम च तीनों एक साथ बोल दिए अब क्या होगा हम अहम युवामच अहम और युवा तीन ना, ना हो गए या दो अहम तीन तीन अच्छा हो गए ना जाएगा <laughs> ये, ये पढ़ा था युवाम दो हो गए था। तो ठीक है इन बातों का ध्यान रखना है इस अनुवाद में आज के में नए समास दिया है इन्होने कौन सूत्र करता है नए समास नए है और तत्पुरुष नाम होता है उसका बहुबरी भी होता है नए समास में नहीं तत्पुरुष तो होता ही है बहुबरी भी होता है नद्य ते विद्याद्या और न विद्या विद्या तत्पुरुष भी है तो न विद्या विद्या किसमें घटाएंगे और न्याया जस्मिन विद्या है ही नहीं जिसमें तो वहां तो हो जाएगा बिल्कुल ज्ञान से रहित है और न्याया का अर्थ है कि उल्टा ज्ञान तो नए समाज का नियम क्या रहता है नए जहां भी लाते हैं हम तो न लोपो नयों से नकार का लोप होना चाहिए तो सब जगह हो जाता है ठीक भी है लेकिन अगर कोई आजादी शब्द है तो उसके बाद नुट आगम, एक और आ जाएगा तस्मान नुट अची और कुछ शब्दों में प्रकृति भाव से ही रहता है नकार वो गिना दिए गए हैं सूत्र में नभ्रांड नपान नकुल नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नकेशु प्रकृत्या इसमें प्रकृति भाव से रहता है तो न ब्राह्मण अब्राह्मण न स्वस्थ अस्वस्थ है न्याय अन्याय्रिय असुंदर न उपस्थित अनुपस्थित न उचित अनुचित क्या होता है उचित तो। हम्म कैसे निकला थी ने कहा हुआ किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा है तो अच्छा ही होगा वो अनागत अनुदार अनिश्वर वादी एक इन्होंने समाज का भेद दिया अलुक समास ये कौन सा होता है <laughs> अलुक तो समास का भेद थोड़े ही है व्यक्ति का लुभ नहीं हुआ है वो। दे, दे, दे। ही वो तत्पुरुषी ही कहलाएगा अब ये पढ़ने वाले समझते हैं समास में प्रकार हमें ये भी एक समास है। अलुक समास है तो परसमय होना चाहिए पर पदम आत्म पदम लेकिन चतुर्थी का अलुक हो गया ऐसे ही युधि स्थिर होना क्या चाहिए क्या बनेगा अगर व्यक्ति का लुक करते हैं तो आप विग्रह मत करो बताओ, ये बताओ बनेगा क्या विग्रह विग्रह में लग गया गए क्योंकि युद्ध में जो धकार है आगे स्थिर आ रहा है तो आप तकार तो करोगे ही और फिर एक सकार का लोप हो जाएगा हैं सरसी जम सरसी में सप्तमी रह गई मनसी जहा इस तरह से उदाहरण के वाक्य देखिए अहम् अहम प्रतिदिन रोटि सूप शाक घृत दुग्ध दधी चा अहम पर्वस लप्सीका सूत्रिष्कुल्यश्कुलजन द्वितीय का भोजन है ये पास मिट्टा नवनीतम् नवनीत खादामि सन्यासी गृह मुंचती घर को त्याग्रह मुंचतु अमुंचत मुंत मोक्षती मुंचते मुंचता मुंचत, मुंचेत मोक्षते मद्य पानम मध्य पानम मद्य पानम बुद्धिम लुम्पति का रूप है नदी के समान समानी क्या बनना चाहिए द्वितीय नदी का बता दो मुझे पहले हम्म hmm? hmm, हम्म लग रहा है, वो ये है, वो ये गया है। ठीक पकड़ा आपने क्योंकि दीदी कारांत शब्द है ना ये तो प्रथम पुरुष वर्ण लगेगा प्रथमेव पुरुष वर्ण है तो लगने नहीं देगा वो तो अपवाद है ना उसका वृद्धि का गुण का सबका अपवाद है वो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ तो शुली ही होना चाहिए क्योंकि खादा मी है कर्म है धातु का कर्म बनेगा ही है हम शुद्ध कर लो इसको क्योंकि शशकुल्य तो प्रथमा का बहुवचन बनेगा चलिए आगे तो मद्यपानम बुद्धिम लुम्पति रामो धनम राम धन को प्राप्त करता है विदली लाभ है मृत्यु गृहम लिंपती लिप रहा है घर के लिए मालाकार उद्यानम सिंचति सौ तो गति हो गया और सा पढ़ता हो गया सहमच लिखा ठीक है रसोईया प्रतिदिन दाल भात साग और रोटी बनाता है तो पाचक प्रतिदिन सूपम शाकम् रोटी या रोटी क्यों रोटी या क्योंकि एक बनाएगा बहुत सारी रोटी पच्चा, पच्चा, दाल भात साग में तो ठीक है कोई बात नहीं एक क्वेश्चन बोल सकते हैं समूह में और रोटी काम भी चाहे तो आप बोल सकते हैं जाति वाचक मान करके एक द्वितिया के बहुचन में अब आपने वहाँ गलती पकड़ी तो यहाँ भी ऐसी करोगे द्वितिया में वहा रोटी काम रोटी, का, रोटी कान बनेगा क्या रोटी कान कान रोटी है ना तो अनुसार किसका करोगे राम प्रतिदिन दूध घी दही मट्ठा शक्कर चीनी और मक्खन खाता है तो राम प्रतिदिन दुग्धम घृतम दधि तक्रम शर्करा सीताम और जैसे चीनी को ही बोल देते हैं शर्करा तो सीताम नवनीतम च खादती आज तेरे घर लड्डू पुए हलवा सेवई खीर पूरी मिठाई और पकवान बने हैं तो अद्य तब गृह मोदक आ मोदक तो पुलिंग में आएगा और अपूप आजन में आएगा जहाँ एक सामूहिक बोलना होता है जैसे हलवा ऐसा क्या भोजन करोगे आप पूरा कढ़ाई भरा था भी हलवाई है ये तो कहेंगे हलवे बने हैं कढ़ाई में मुझे एक हलवा दे दो दो हलवा दे दो इसलिए मांगेंगे नहीं लेकिन अपूप मांग लेंगे ही कर दो लड्डू भी मांग लेंगे एक और दो तो हलवा का क्या हो गया लपसी का सेवई सूत्रिका पायसम खीर भी एक दो नहीं होती है पूरी हो जाती है एक दो तो यहाँ अब बोलेंगे शशकुल्या कुल्ल्या यहाँ तो प्रथमा लाएंगे ना शशकुल्या और मिठाई मिठाई का मिष्टानम हम्म पक्वान्नम या पक्वानी नहीं वो तो उसका बने हैं गाएगा पक्वानम हो गया च करके अभी बहुत सारे हो गए तो पकवानी अब यहाँ भी इन्होंने ये नियम दिया नहीं था पक्वम पक्वे पकवानी निष्ठा प्रत्यय करके पके हैं है पकवानी संति लगा सकते हैं आगे नहीं भूतकाल आएगा बने हैं बन रहे हैं नहीं बने हुए हैं निष्ठा ही सही रहेगा यहाँ क्योंकि अपचन कहेंगे तब भी वो बात उतनी आती नहीं यहाँ पकवानी बने हुए रखे हैं सब बने हैं तैयार हैं तो क्या कह रहा था मैं अभी हाँ हाँ मैं ये कह रहा था ये बात निर्णय नहीं दी थी, थी कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और उसमें ंग के भी शब्द आ रहे हैं नपुंसक लिंग के भी आ रहे हैं स्त्रीलिंग के भी आ रहे हैं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं सारे ये चर्चाएं तो कई बार हो चुकी हैं जैसे महाभष् में वाक्य आता है रक्षुहागम लघु संदेहा प्रयोजनम दूसरा हम देखते हैं न्याय सूत्र में प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द आगे प्रमाणानी तो बहुवचन और एक ये तो ठीक है समझ में आ गया लेकिन नपुंसक लिंग शब्द हम प्रयोग करते हैं अंत में यदि एक भी शब्द नपुंसक लिंग का आ गया तो सूत्र उसका है नपुंसकम अनपुंस न अनपुंसक शब्दों के साथ में नपुंसक शब्द शेष रहता है शेष रहता है का तात्पर्य यहां पर जो क्रिया आएगी अंत में जो शब्द हम बोलेंगे विधेय के रूप में तो वहां उसके लिए नपुंसक लिंग में ही बोलेंगे और रही बात एक वचन बहुवचन की तो वो भी सूत्र में ही दिया हुआ है नपुंसकम अनपुंस के न एक विकल्प से एक वी हो जाएगा तो आप पक्वम भी कह सकते हैं इसको ये सारे बोल करके पक्वम जैसे रक्षो हागम लघु संदेहा प्रयोजनम ओधन मिल रहा है प्रमाणनियम है बहुवचनी मिल रहा है दोनों, दोनों, दोनों मिल रहे है भी अब कोई शब्द आना चाहिए नपुंसक नपुंसलिंग का उसमें यह ध्यान रखना है जैसे रक्षु आगम लघु संदेहा में कौन सा आया नपुंसक नपुंसलिंग का रक्षा ऊहा आगम लघु लघु कह सकते हैं उधर प्रत्यक्ष अनुमान ये सब प्रत्यक्ष नपुंसक नपुंसलिंग का ही है प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द प्रत्यक्ष ही है तो काम दही खिचड़ी और साग में नमक डालो हम्म। अब यहाँ इनमें नमक डालो तो सतमी बोलेंगे तो दही का दधी, दही का क्या था दही शब्द दधी। हिया, हिया थोड़ी आया कोई पीछे आ चुका है वो तो तो दही का क्या बनेगा सपमी में दधनी या दधनी, दधनी। और खिचड़ी की क्रिशर हो गया तो कृषर शाकेच लवणम क्षिप लवण डालो इसमें नुमागम मत कर देना क्षिप में अनिश्वरवादी न बनो अनिश्वर अनिश्वरवादी न बनो अनुचित कार्य न करो अनुदार न हो अप्रिय न हो अन्याय न करो और अस्वस्थ न रहो तो अनिश्वरवादी न बनो तो क्या बोलेंगे न न या परीक्षा में अनुपस्थित न रहो अनुपस्थितो न नव नहीं अगला वाक्य अनुचित कार्य न करो तो अनुचितम कार्यम माँ या न कर्तव्य उसका भी कह सकते हैं आप तबियत प्रत्यक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुदार न हो अनुदार अनुदारो तो क्यों? आप नबू कैसे बना दोगे? अप्रिय न हो ये तो किसी के लिए कहा जा रहा है ना मनुष्य के लिए तो अप्रियो न भव अन्याय न करो यहां अन्यायम कहेंगे अब अन्यायम न करो अस्वस्थ न रहो अस्वस्थम च न भव और भवितव्यम इत्यादि भी कर सकते हैं सब वाक्यों में तभी प्रत्यय का प्रयोग परीक्षा में अनुपस्थित तो न रहो परीक्षायाम अनुपस्थितो भव, या न भवित सरोवर में सरसिज हैं, तो क्या अर्थ होगा? सरोवर के अंदर सरसिज अर्थात कमल सरसिज कौन होगा सरस में उत्पन्न होने वाला तो सरोवरे सर सिंतीजमती है लिखा हुआ है आपके में है है क्या नपुंसक लिंग में सरसी, सरसी, हाँ नबो में ले लेंगे पुष्प के रूप में ये ये सरसी, तो सरसी सरसिजानी सरोवरे जानी सन्ती सरसी, सरसी देव और रमेश पढ़ते हैं देवो रमेश अब पठत कृष्ण समास नहीं करना है आपको ये जो सिखा रहे हैं कि क्रिया का एक वचन दिवचन बहुवचन अगर आप समास कर देंगे तो ये बात ही नहीं आएगी फिर ये विकल्प ही ये विकल्प ही नहीं आ पाएंगे जो ये बताना चाह रहे हैं समास करके कोई अशुद्ध नहीं बनेगा वाक्य लेकिन जैसा ये बताना चाह रहे हैं ये भी शैली हमें आनी चाहिए देवो रमेश पठता यही तो पीछे वाक्य आए थे इस प्रकार के हाँ समास करेंगे क्रिया तब भी देवचन में आएगी क्योंकि आप इतर इतर तुम समाज करेंगे देव रमेश कृष्ण और तुम लिखते हो यहाँ भी करेंगे समास क्यों कृष्ण का और युषमत का समास कर दीजिए <laughs> तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्णो यूयम च या कृष्णस्व कृष्णस ठीक है राजू राजूदर की था। तो कृष्णस्व च लिखत वह तू और मैं हसते हैं तो सहम तो च क्योंकि अहमंत में आ गया वे दोनों और तुम दोनों जाते हो तो, तो तौ। तौ। युवाम युवाम जा। जा। अब गच्छत बहुवचन तुम दोनों और हम दोनों विद्यालय जाते हैं तो युवाम आवाम विद्यालयम विद्यालय आपने गच्छा हुआ लिख दिया था तो यति अपना घर छोड़ता है तो यति ही यदि त्यजती हाँ मुंशती भी ठीक है मुंशती यहाँ के अनुसार जो दिया इन्होंने मैं दुर्गुणों को छोड़ता हूँ अहम दुर्गुणानी मुंशामी या दुरी मुंश्देव तू असत्य को छोड़ता है असत्यम अथवा मुंचसी राम ने राज्य छोड़ा रामो राम। राम। राज्यम अमुंचत और कार बोलेंगे तो वैसा बन जाएगा लेकिन यहाँ तो राम बहुत पीछे के हो चुके हैं वैसे तो लिटलकार आना चाहिए तो क्या होगा रामो राज्यम रामो राज्यम राज्यमोच परोक्षलिट है ना परोक्ष भूत है ये तो, तो परोक्षलेट सुरापान बुद्धि को नष्ट करता है सुरापानम अथवा मद्यपानम बुद्धिम लुमपति आ, द्ध, सते। मैं धन मैं पाता हूं। तो अहम् अहम् सेवक घर लीपता है सेवको गृहम लिम्पति माली वृक्ष सींचता है माली वृक्षम मालाकारो मालाकारों वृक्ष अशुद्ध शुद्ध वाक्य में देखिए कि कृष्ण और त्व च तो त्वम के अनुसार क्रिया आएगी लिखा लिखत ऐसे ही स तम अहम च यहाँ अहम के अनुसार असम बनेगा अगला अभ्यास देखिए सानु किसे कहते हैं नहीं सानु सानु किसे कहेंगे चोटी और चोटी वाला सानुमत इसलिए हो गया पर्वत चोटी वाला सानुमत भास किसे कहते हैं कांति चमक और भास वाला भास्वत सूर्य तो ये इसमें जो है मत उप्रत्यांत शब्द दिए हैं इन्होंने ऐसे ही गरुत्मत तो गरुत्मत कैसे होगा गरुड़ पक्षी क्या करता है कैसा होता है हम्म बहुत बलिष्ठ होता है ना गुरु होता है भारी बलिष्ठ है तो गुरु से बनता है गरुत्मत हम्म किससे हुआ गदेश हम्म तो गरुत्मत ये सब मत तो प्रत्यंत हो गया आगे सूद और सूद रसोईया भी होता है सूद उसको भी कहते हैं जो ब्याज ब्याज होता है ना सूद सूद सुदखोर ब्याज लेने वाला आप दुकान हो गई हम्म और तंडुल ये चावल हो गए कच्चे पके हुए नहीं गोधूम गेहूं चना चना यव यव का सेवन कम करते हैं लोग और यव का ही सेवन ज्यादा सात्विक माना जाता है जहाँ भी देखो वहा शास्त्रों में भी मंत्रों में भी व्रीही यव व्रीही यव धान और जो धान और जो नहीं उसमें तो खैर बहुत सी चीजें गिनाई हैं लेकिन वैसे व्रीही यव ज्यादा प्रसिद्ध है ये दो शब्द व्रीही और यव सुपाच्य होते हैं माश ये उड़द हो गया मसूर हिंदी में ही मसूरी बोलते हैं दाल को और सरसों के लिए सरसप शक्तु। ये उसमें दिया है निरुक्त में के सत्तु को सत्तु को सक्तु क्यों बोलते हैं आ, बहुत कठिनाई से सफाई करने योग्य होता है इसलिए तो कस धातु से बनाया उन्हों ने मंत्र में आता है सकु पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम अत्र सखाय सख्या भद्री श्याम लक्ष्मीर निधि तो वहां वाणी को पवित्र करने की बात आई है कैसे कि जैसे चलनी से सत्तू को छानते हैं कहते हैं चलने के लिए हैं ले आस्वादने चाटते हैं उसको इसलिए अवलेह चटनी और पलांडू ये प्याज के लिए है धान्यम तो धान्य वैसे तो धान लिखा है लेकिन धान्य सभी अन्नों के लिए बोल देते हैं है। हाँ धान्य शब्द धन धान्य से द्धान्य द्धान्य भरी हो उसका आप ब्राह्मण ब्राह्मणों का पद्यानुवाद किया है ना धन धान्य से भरी हो औषध अमोघ सारी तो धन और धान्य धन हो गया ये रुपया पैसा और धान्य सारे खाद्य पदार्थ संधित आचार हो गया संधितम ये धान्यम भी नपनु सकलिंग में आएगा और संधितम भी आचार के लिए ऐसे ही लसुन शब्द है लसुनम लहसुन ये भी नपनु सकलिंग में है आगे धातुएं आ रही है, ये हैं ये है रुधादिगण की और पहली धातु भी रुधादिगण की रुद्र ही है तो रुधिर आवरणे और भिदिर विदारणे और छिदिर छिदिर द्वैधिकरणे एक होता है फाड़ना एक होता है दो टुकड़े करना जैसे कोई लकड़ी है तोड़ दी हमने और एक कुलाड़ी से लकड़ी फाड़ी जा रही है जैसे बांस फाड़ते हैं ये क्या है विदारण तो दिल भिन्न होता है या छिन्न होता है <laughs> क्यों सत्यपति जी कहते हैं दिल तोड़ दिया तो दिल छिन्न कहे या भिन्न कहे दो टुकड़े किए या फाड़ दिया <laughs> वैसे इन्होंने दोनों अर्थ काटना लिया है ये। लेकिन अंतर है थोड़ा क्योंकि वहां द्वैध ही करने है क्षेत्र में और जब छिन्न भिन्न दोनों शब्द इकट्ठे आते हैं तो वहां तात्पर्य है कि आप सब कुछ कर दिया कुछ छोड़ा ही नहीं <laughs> टुकड़े भी कर दिए फाड़ भी दिया सब तितर वितर छिन्न भिन्न विद्यावत अब ये मतु प्रत्यांत शब्द कुछ ऐसे हैं जहां हम विशेषण के रूप में इनका प्रयोग करते हैं और कुछ संज्ञाएं बन जाती हैं जैसे सानुमत और भास्वत इत्यादि बन गए थे ये विशेषण के रूप में आएंगे तो इनके लिंग भी बदलते रहेंगे विशेष्य के अनुसार विद्यावती विद्यावत ज्ञानवती ज्ञानवत मतिमति मतिमत ऐसी गुणवती, गुणवत्ती तो गुणवत् मतु के मकार को वकार करने का नियम क्या है या तो शब्द आकारांत तो हो या मकारांत तो हो अथवा अकारोपद हो या मकारोपद हो हुँ? तो सूत्र कौन सा है मादुपया मतुर मादुपधाया मादुप मतुर्वो ऐवादि और जहां ये शर्तें नहीं मिल पाएंगी जैसे बुद्धि शब्द है या मति है तो वहाँ मकार ही रहेगा तो इसमें धातु रुद्र मुख्य रूप से आई है और रुद्र के शायद रूप पीछे आ चुके हैं कहीं इसलिए है? नही आगे हाँ इसमें दिया तो है रु धातु के रूप याद करने हैं तो ये छप्पन संख्या पर इसमें दिया हुआ है और तो है ये भी और रुंध, आत्मने पद में भी रुन्धे रुन्धाते रुन्धते रुन्धाते रुधे रुंधे रुन्ध्वहे रुन्ध् और लिटलकार में रुरोध रुधतु ये सरल है और आत्मने में रुरुधे रुधाते रुधि लुट लकार में अनिट होने से रोधा रुद्धारू ऐसे ही आत्मने में भी और रोत्स्य रोत्स्यतः रोत्ते रोत्ते ये बन जाएंगे और लंगलकार में अरुण पहले लोट में रुनध्दु, रुनध्दु रुन्तात। रुन्तात बनेगा रुणधु रुणधु रुधात ये तातंग वाला रूप नहीं देते हैं उसको मिला करके ही याद करना चाहिए ऐसे ही लोट में रुन्धाम रुन्धाताम रुन्धताम रुन्धस्व रुन्धा था लंग में अरुण अरुंधाम अरुंधन अरुण अरुंधम अरुंध अरुणम अरुन्ध्व अरुंध्म और आत्मने में अरुंध अरुंध अरुंधाताम अरुंधत अरुंध्वम, अरुंधी, अरुंध्व अरुंधि अरुंधरुंध्विधलिंग में रुंधिया आत्मनिपद में रुंधी तरुंधिया और आशीर्ग में और लिंग में बनेगा <coughs> रुद्ध्यात, रुद्यासु रुद्ध्यासु। पद में सीट होकर और लुंग्लकार में यहाँ क्या होगा लुंगलकार में तो वृद्धि हो जाएगी छिची वृद्धि ही परसमी पदेशु तो अरउ्सित अरउ अरउत्सु अरउ्सि ही अरुद्धम अरुद्ध अरउत्सम अरुत्म अरउस्म आत्मने पद में भी जहाँ से जाएगा प्रथम पृष्ठ के वहां तो उसका लुक हो जाएगा आगे बचेगा तो अरुद्ध अरुस्ता इत्यादि तो मतो प्रत्यय का सूत्र दिया इन्होंने तदस्यास्त मतो तो तद अस् अस्थि तदअस्मिन दो अर्थ होते हैं इसके इसका या इसमें तो हिंदी में वाला बोल देते हैं वाला अर्थ अर्थात बह इस वाला है या उस वाला है या इसमें है या उसमें है तो यहां मतुब का मत शब्द शेष रहेगा मातुबधारा श्रेष्ठ सूत्र दे दिया है इसके शब्द के अंत में या उपधा में अ या मकार, मकार। इन्होंने अर्थ का दूरा दिया है और देखो उपधा में उपधा का तो दे दिया है इन्होंने आकार या मकार हुँ? लेकिन अकारांत मकारांत यदि शब्द के अंत में अच्छा डल दिया ठीक है शब्द के अंत में या उपधा में इस तरह से ठीक है रसुदीर कोई सा भी अकार हो और मकार और जहाँ नहीं होता है वहां फिर वो सूत्र में है अयवादि गण में वो पढ़ दिए शब्द जिनको नहीं करना है जिनमें तो स्त्रीलिंग बनेंगे तो नदी के समान चलेंगे और नहीं तो जो पीछे भगवत शब्द आ चुका है भगवत आ चुका है उसके समान रूप चलेंगे तो धनवत धनवान धनवंत धनवंत ऐसे गुणवान गुणवंत गुणवंत ज्ञानवान विद्यावान धीमान श्रीमान मतिमान बुद्धिमान स्त्रीलिंग में धनवती गुणवती ज्ञानवती विद्यावती धीमती श्रीमती बुद्धिमती आगे और कुछ नियम बता रहे हैं ये हिंदी के अनुसार के हिंदी में जहां हम जी लगाते हैं दूसरों के लिए तो संस्कृत में तो जी शब्द आता नहीं है तो वहाँ फिर सम्मान की दृष्टि से शब्द के आगे उनके नाम के साथ में या जो भी उनका विशेषण है उसके साथ में महोदय शब्द लगा दिया अथवा महाभाग लगा दिया या महाशय जिनका महान आशय है जिनका महान उदय है या जिनका महान भाग है तो ये शब्द लगा करके सम्मान प्रकट कर देते हैं जैसे गांधी जी तो गांधी के आगे महोदय लगा के गांधी महोदय है जवाहरलाल महाभाग श्रीपंत महोदया और व्यक्तिवाचक शब्द है कोई या नगर आदि का कोई नाम है तो वो शब्द फिर उसी रूप में आएंगे वो शब्द जो कि त्यों बने रहेंगे जैसे व्यक्तिवाचक कोई शब्द है तो उसके अंत में महोदय या नामक शब्द भी लगा देते हैं अमुक नाम वाला कोई या आख्या शब्द अर्थात इस नाम की आख्या से जो युक्त है तो इस तरह के शब्द लगा करके भी बनाते हैं जैसे शहर का नाम हो गया कोई कानपुर ले लिया हमने तो वहां नगर बोल दिया उसके आगे कानपुर नगरे लखनऊ नगर देशवाचक शब्द है कोई तो देश उसके आगे लगा दिया ऐसे बोलना जैसे कानपुरे अब लखनऊ का बना <laughs> तो नगर शब्द क्योंकि अटपटे नाम भी बहुत से ऐसे आते हैं फिर आप कोई समस्या कि लिंग कौन सा रखें यहाँ पर अब नगर लगा दिया कोई समस्या ही नहीं है बोलते रहो आप नहीं नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग में है देश लगा देंगे तो पुल्लिंग बोलेंगे अब ऐसे ही किसी का नाम है अब नाम किसी के बड़े विचित्र भी होते हैं तो उसके आगे ठीक है आप नाम कह और जोड़ दो और पुल्लिंग का रूप बन जाएगा राममूर्ति नाम कह कोई महिला है तो नामिका हो जाएगा हैं मल्लह जटोपे जटोपेक जटो कहा से क्या अर्थ है इसका जटोपेक नाम कह धावक का ही विशेषण है बहुत शीघ्र दौड़ने वाला तो उसके आगे भी धावक शब्द लगा दिया और कुछ किसी किसी के आगे सरनेम लगे होते हैं शब्दों में तो वहां उसके आगे फिर सरनेम के आगे उसको उपाहु शब्द बोल करके उसको बाकी को पूरा करते हैं और किसी स्थान का कोई नाम है तो वहां स्थानम शब्द जोड़ देंगे किसी देश में रहने वाले के लिए बोलना है तो देश का नाम बोल दिया उसके आगे देशीय शब्द बोल दिया तो वहां का निवासी बन जाएगा वो और बहुत सारी वाहन है यात्रा करने के लिए तो उसमें जैसा नाम है वैसा बोल करके उसके आगे यान शब्द जोड़ दीजिए वो नपुशलिंग में प्रयोग होने लगेगा उसका जैसे मदन मालवीय तो मालवीय क्या है उनका सरनेम तो मालवीय शब्द बोलकर के उसमें उपाहव शब्द जोड़ दिया तो उपाह का अर्थ हो गया कि ये उपनाम जो है इसके आधार पर उनको पुकारा जाता है मालवीयोपाह और स्थान शब्द कहीं भी लगा सकते हैं इसे नालंदा स्थान है पंच नद पंजाब प्रांत हो गया देश हो गया तो पंचनद नद देशीय पंजाब का रहने वाला ऐसी बंगदेश वाहनों के साथ में यान शब्द धूम्रनम मोटर आनम और मोटर क्या रूप हो गया हम्म मोटर है मोटर मोटरा, मोटरा। <laughs> तो यान शब्द लगा दिया आप कोई समस्या नहीं हम्म आप साइकिल का क्या करोगे या तो उनके हम अनुवाद बने संस्कृत के वाक्य बनाए जैसे वो बना दिया एक द्विचक्रिका तो द्विचक्रिका तो बाइक में भी है बताओ क्या करोगे बाइक में क्या तीन पहिये होते हैं वहां दो पहिए हैं, तो सरलता के लिए उसका जैसा प्रचलित शब्द है उसको बोला और आगे यान लगा दिया कार कितना अच्छा हो गया बसयान मेट्रो, मेट्रो यान राम मूर्ति नाम हाँ राममूर्ति नाम है किसी का अब राममूर्ति नाम नाम किसी का है और एक विशेष व्यक्ति बोलना है हमें तो राममूर्ति नाम के बहुत से हो सकते हैं तो मल्लह जब कहा गया तो कौन सा पहलवान कि जिसका नाम राममूर्ति राममूर्ति नाम को मल्लह क्योंकि राममूर्ति शब्द का आप रूप चलाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी <laughs> क्योंकि शब्द स्त्रीलिंग का बन रहा है ये अब स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है तो फिर आप कैसे किसी पुरुष का वाचक बनाएंगे उसको हुँ? तो नाम ऐसे रख देते हैं लोग अब क्या है अब बोलना तो है उसको क्योंकि वैसे ये नाम शब्द उस तरह के प्रयोग में नहीं आ सकता अगर वैसे देखें तो राममूर्ति तो उदाहरण के वाक्य देखिए भास्वान कौन है सूर्य सानुमत सानुमत पर्वत हो गया ष्ठी का एक वचन सानुमत शिखरे दोते की पर चमक रहा है विद्यावंतो मतिमंतो सर्वत्र आधरम, लबंते। के हैं सारे ये विद्या वाले बुद्धिमान व्यक्ति हैं ज्ञान वाले ये सर्वत्र आदर को प्राप्त होते हैं प्राप्त करते हैं सूदह आप तंडुल गोधूम चणकान यवान्सान मसूरा सरषपान ये सारी चीजें ला रहा है सर्जन से दुकान से मार्गम् दुर्जन सर्जन का मार्ग अवरुद्ध कर रहा है उसको रोक रहा है बाधा डाल रहा है उसी के रूप और देती हैं आगे रुणधु अरुणत रुन्ध्या वा गांधी महोदया इसमें हृस्वीकार भी बोल दिया है क्योंकि गांधी दीर्घ इकार तो ऐसा लगता है कि जैसे या तो इन्हीं प्रत्यांत है या ये लग रहा है कि कोई स्त्रीलिंग का इकारांत शब्द है तो इन्हीं प्रत्यांत तो यदि माने तो समास करेंगे महोदय के साथ में तो हृस्वीकार ही रहेगा हम्म जैसे बलि शब्द का मनुष्य के साथ समास करो बलवान मनुष्य कैसे बोलेंगे अगर बलि बोलना है तो बलिन क्या बनेगा जैसे बहुत जगह बोलते हैं लोग हिंदी में ही चलता है योगी जन अब योगी जन शुद्ध है या कि योगी जन क्या शुद्ध रहेगा स्वीकार रहेगा ना गाँव है दीर्घ विकार अशुद्ध हो जाएगा हाँ, गांधी नाम था ना उनका आ, दर। दर। दर। किसके किसके? किसके तो गांधी गांधी जी हैं हम्म है ही गांधी योगिन योगिन इन्हीं का करोपी किस करेंगे हम क्योंकि दीर्घ करने के लिए सूत्र कौन सा लाएंगे बताओ प्रथमा के एक क्वेश्चन में हम दीर्घ किससे करते हैं सब उच्च सूत्र से तो सुपर रहते करते हैं ठीक है तो योगी जन में भी मान लो एक ही योगी है योगी चु जन है तो सु आगे करो दीगो समस्या क्या है योगिन ने सु जन सू। तो क्या बाधा आ रही है अच्छा सु को हटाया किससे था तेज बुद्धि नहीं दौड़ती सु को किससे हटाया था समाज के बाद क्या किया था इससे और सऊच सूत्र कहां पर है अंग अधिकार में नलोमता पदसंज्ञा ही नहीं हो पाएगी और प्रातिपदिक उसका जो नलोप है प्रातिपदिक नकार तो घर हो जाएगा लेकिन यहां सु जो जिसका लुक हुआ है उसको हम प्रत्यय लक्षण से स्वीकार कैसे करें क्योंकि अंगदस्सी के अधिकार में आप सूत्र लाने जा रहे हैं तो उन सूत्रों के लिए सुविधा नहीं मिली है कि आप लुक या श्लू या लुप कह करके हटाए गए प्रत्ययों को ला करके कार्य करने लगें। हाँ अन्य किसी स्थान पर कोई सूत्र लगेगा तो वहा प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाता है जैसे नकार लोप करना है हमें मान लीजिए तो नकार लोप करने के लिए आपको क्या क्या शर्त चाहिए क्या क्या होना चाहिए दोनों बातें होनी चाहिए प्रातिपदिक का भी अंत हो पद का भी अंत हो न लुप है प्रातिपदिक और पद तब बने जबकि हम सुप को माने आगे सुप्तिकम पद हम यहां मान सकते हैं बाप भले ही सु हट गया उस लुप्त लुप तो सु को मान करके पद संज्ञा हो गई ठीक है और पदसंज्ञा हो गई और प्रातिपदिक भी है स्वयं शब्द ये प्रातिपतिक स्वयं ही है ये योगी शब्द तो नकार लोभ हो जाएगा दीर्घ नहीं हो पाएगा हम्म कहां थे हम हां दुर्जन हा तो गांधी महोदया नेहरू महाभागा अब ये बहुचन जो बोल रहे हैं ये ये आदर के लिए हाँ तो ये कोई सूत्र थोड़े ही है चल पढ़ा है वाक्य से लेकिन आप महर्षि ध्यान का शास्त्रार्थ देखो वहा बनारस में हुआ था हम्म संस्कृत में जो शास्त्रार्थ हुआ था तो तुम वो <laughs> बाल शास्त्री से कह रहे हैं। इस समय बोलो लड़ेगा कोई मुझसे तू क्या के बोल दिया हरियाणा में पत्नी पति को तू क्या के बोलती है वहाँ कोई बुरा नहीं मानता एक बार ऐसे ही मैं बस में आ रहा था तो यात्रियों से कंडक्टर टिकट ले रहा था अब एक लड़के से उसने जो है वो तू कर बोल दिया और वो तो फिर हो गया तैयार मार धाड़ शुरू हो गई तो मैंने समझाया मैंने कहा देखो ये व्यक्ति हरियाणा का है बस में डीटीसी की बस थी कंडक्टर था हरियाणा का मैंने उनकी भाषा यही है ये? ये आपका कोई अनादर नहीं कर रहे है इनका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपको जो है अनादर करने के लिए तू कह के बोला इनकी भाषा ही यही है, है बड़ी देर में झगड़ा शांत हो पाया वो <laughs> अब वो इतना समझ नहीं पाया कि हरियाणा का हूं हरियाणा में ही तू बोलू या यूपी में क्यों तू बोल रहा मैं है। है। लखनऊ में और ज्यादा हो जाता है फिर बोलते है। <laughs> रहे हैं, हैं, पी रहे लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है अब हिंदी का प्रभाव संस्कृत पर आ रहा है उल्टा हो रहा है अभी तो फिर बना लिया वाक्य आदरा बहुवचन तो गांधी महोदया नेहरू महागा अरविंद घोष महाशयाच देश पूज्या जी सी लखनऊ नगरे उत्तर प्रदेश विधानसभा अस्ति। अस्त अत्र निर्देशीया छात्र नृप्रो शिविर तो शिरा शिरासी शिरांसी द्वितीय का एक वचन है ये नपुंसलिंग छिन्न च विद्वान मतिमान और ज्ञानवान अपने ज्ञान से देश का उद्धार करते हैं पहला वाक्य तो विद्वान यहा हम सर्वत्र बहुवचन ले सकते हैं विद्वानस विद्वान मतिमत ज्ञानवंत और एक वचन भी ले सकते हैं कोई बात नहीं विद्वान मतिमान ज्ञान वंश नष्ठव्य प्रशान ज्ञानवांश अपने ज्ञान से स्वज्ञाने न देश का उद्धार करते हैं देशस्य से उद्धारम कुरंती अथवा अथवा देशम उद्धरता हरंति उत लगा दिया तो उद्धरन्ति अच्छा, देशा, देशास्या उद्धरत, उद्धरत। देशास्या एक नहीं उत्तरा बोलोगे आप तो कैसे तो देश कर्म बनेगा ना उद्धार अलग से कहेंगे उसकी संस्कृत तब देश से उद्धारम कुरंती अथवा देशम उद्धरंती देश से उद्धरंति ऐसे नहीं होगा देशम उद्धर उद्धरती क्यों होगा जब तीन तीन है तो आप एक ही क्वेश्चन लाएंगे तब भी बहुवचन होगा इधर और बहुवचन लाएंगे तो तो बहुचन होना ही है सूर्य पर्वत पर चमक रहा है भास्वान, तो भाषान सानुमति द्योतते भाषवान सानुमति द्योतते गरुड़ हैं गरुड़ आकाश में उड़ता है तो गरुड़ का है गरुत्मत क्वेश्चन है गरुतमान परमात्मा क्या भी नाम है गरुतमान वो सबसे गुरु है बड़ा है तो गरुतमानिय व्योमनी आकाशे उडीयते अथवा की भी है की होगी तो शब कर लेंगे उड्डयते और उड्डीयते हायसा गतु का अर्थ क्या हो गया हैं? छोड़कर विहयस आकाश को बोलते हैं आकाशीय गति वेहायसा गत माने आकाश के द्वारा गति अर्थ में वेहायसा गत इसलिए उड़ना हो गया और ये उड़ना भी क्या है ये ये उड्डी धातु का ही तो बिगड़ गया है उपसर्ग डी उडी तो डाकोड़ा कर दिया उड़ी उड़ना हो गया उसी का बिगड़ गया है बाजार से चावल गेहूं चना जौ उड़द मसूर सरसों और धान लाओ तो बाजार से तो बाजार को आपन दुकान कह दीजिए बात एक ही है और हट शब्द भी पीछे आ चुका है आप हट्ट अब चावल आगे जो क्रिया आ रही है लाओ तो तंडुलान गोधुमान, गोधुमान चणकान यवान, यवान माशान मसूरान, मसूरान सर्षपान और धान्य आएगा न भूसकलिंग में धान्य नीचे आने प्याज और लहसुन मत खाओ तो पलांडुम लशुनम च खातव्यम न खाद मा खादी ही <coughs> यदि खाओ तो कम खाओ हम्म यदि आपने कहा क्या बोला यदि के आगे नहीं यहाँ लट लगा रहेगा यदि खाद सी चेत है जाते हो तो जाओ गच्छसी चेत गच्छ ऐसे नहीं गच्छ चेत गच्छ न्यूनम न्यूनम अल्पम जी। अल्पम हैं अल्प तो यदि खाओ मैं वहां तो लट लगा रहेगा और खाओ में फिर आएगा लोड या विधलिन मुझे भोजन के साथ अचार और चटनी अच्छी लगती है लट, अब लट लगा, में आप हिंदी का खाओ मत देखो अच्छा, अगर हिंदी में बोलने तो आप ऐसे बोलो यदि खाते हो तो कम खाओ तो खाओ का अर्थ खाते हो अच्छा। क्योंकि हमने जब खाओ के स्थान पर खाते हो बदला तो वाक्य क्या आपको अटपटा सा लग रहा है और बोलते भी हम अबे ठीक है अब जा रहे हो तो जाओ हम तो रोकना चाह रहे हैं आप रुक नहीं रहे मनमानी कर रहे हैं तो ठीक है जा रहे हो तो जाओ अब वहां तो ऐसे नहीं बोलते जाओ तो जाओ जा रहे हो तो जाओ तो जा रहे हो बोल दिया नहीं तो वही स्थिति यहां पर नहीं इच्छा से लगाना पड़ेगा हमें वहां फिर बाकी अर्थ बदल जाएगा ये जाने की इच्छा है तो जाओ तो मम मुझे भोजन के साथ अब क्योंकि अच्छा लगता है आ रहा है तो महियम भोजन न सह संधित अवलेहम चो तो रोचते भी कह सकते हैं यदि भी दो हैं ये संधित और चटनी तो रोचेते भी हो सकता है और एक वचन का प्रयोग भी कर लेते हैं उसमें भले ही दो है परंतु उसको सामूहिक रूप में ही बोल देते हैं कभी कभी क्रिया में ऐसी बात भी मिलेंगे आपको आगे चलकर के। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मह्यम से क्या संबंध है के कारण से आती तो उत्तम पुरुष नहीं आता करता तो यही है ना करता यही है अचार और चटनी ये करता है ऋष धातु के जो अच्छा लग रहा है वो करता है जिसको अच्छा लग रहा है वो संप्रदान हो गया और बिना करता है क्रियावती नहीं या तो करता छेपा मानेंगे या फिर वाक्य में है ही तो रोचेते धनवती स्त्रियां सुख से जीवन बिताती हैं तो धनवत्य स्त्रीय सुखे न जीवन यापयंती सुख जीवंती सुखे न जीवंती ठीक है सुखपूर्वकम जीवंती या जीवनम यापयंती थी। गुणवती और ज्ञानवती स्त्री अपने बालकों को स्वयं पढ़ाती हैं ये वाक्य अच्छा लिया इन्होंने अब तक कुछ शिक्षा देने वाला इनके शिक्षा प्रद्य तो आपको ढूंढे ही मिलेंगे कोई कोई थी थी। मतलब वाक्य तो हैं, लेकिन उनसे कोई ऐसी बात निकल लेगी जो अभूतपूर्व ज्ञान आपको हो रहा है साथ साथ तो सैद्धांतिक बातें भी साथ में जाए तो अच्छे वाक्य बन जाते हैं फिर वो तो गुणवत्त्यो ज्ञानवत्य स्त्री स्वबालकान स्वयं स्वयं गांधीजी महापुरुष थे तो गांधी महोदया महापुरुषा आसन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत वर्ष के सदा आदरणीय है तो पंडित जवाहरलाल महोदया महाभागा भारतवर्ष से सदा आदरणीय श्री महाराणा प्रताप देश भारत देशीय का अर्थ हो भारत में रहने वाला लेकिन यहाँ रहने वाला अर्थ नहीं है देशी ही है सीधा भारत देश के आदरणीय है वो भारत देश में रहने वाले के आदरणीय नहीं है तो भारत भारत श्री महाराणा प्रताप देश रक्षकों में अग्रगण्य थे नहीं? श्री महाराणा प्रताप देश देश अथवा नाम अग्रगण्या आसन अग्रगण्य थे देश रक्षक एक क्वेश्चन बोलेंगे तो अग्रणी अगर अग्रगण्य बनेगा फिर अग्रगण्य महाप्रताप श्री महाराणा प्रतापो देश रक्षक रक्षको हम्म ठीक है कानपुर लखनऊ प्रयाग और वाराणसी में जनसंख्या अधिक है तो कानपुर नगरे लखनऊ नगरे प्रयाग नगरे वाराणसी नगरे जनसंख्या अधिकास्ती जनसंख्या अधिका आप जनसंख्या में ही ला रहे हो क्या <laughs> तो संख्या तो एक वचन है ना जनसंख्या हाँ कर सकते हैं लेकिन कहा है कि नगर जोड़ के तो उस तरह से बोल देंगे और समाज भी कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है अगर शब्द मान लो ऐसा मिल रहा है हमें नगर का वाचक या स्थान का वाचक या व्यक्ति का वाचक जो गुणकर्म के अनुसार बना हुआ है अर्थात संस्कृत का ही वो शब्द है जैसे वाराणसी संस्कृत का ही लग रहा है तो उनमें सीधे व्यक्ति ला सकते हैं अब जैसे राममूर्ति की बात आई थी वहां समस्या आ जाएगी या तो हम पुलिंग करें उसको इस तरह से विक्रह करना पड़ेगा फिर के राम रामस्य मूर्ति रेव मूर्ति का राम की मूर्ति के समान मूर्ति है जिसकी और षष्ठी कर देंगे तो रामस्य मूर्ति तो स्त्रीलिंगी रहेगा क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान होता है तत्पुरुष तो समास और बहरी समास होता है अन्य पदार्थ तो शब्द चाहे कुछ भी अन्य पदार्थ का जो लिंग है वो रहेगा इसमें फिर अब फिर चलेंगे उसके रूप किसके समान चलेंगे हरी के समान चलेंगे फिर रेलगाड़ी और मोटरकार बहुत तेज चलती है तो रेल यानम आ, मोटर रेलयानम मोटरयानम चति वेग न चलती चलत चलत त्वरत त्वरती त्वरत त्वरंती ऐसे चलते हैं रूप ये त्वरा संभ्रमे त्वरती त्वरत त्वरंती तो त्वरत का अर्थ चलना नहीं होता है तो शीघ्रता करना होता आ, है किसी भी आ, किसी भी कार्य में जैसे त्वरया त्वरा है फिर उसमें तृतीय का एक क्वेश्चन त्वरया त्वरिया चलत राम मार्ग रोकता है रामो मार्गम रुणधि तू बालक को रोकता है हम तो बालकम रुणी मैं दुष्ट को रोकता हूँ राम ने रावण को रोका तो रामो रावणम रुरोध या रुरुधे पिता पुत्र को असत्य भाषण से रोके ये लुंग इत्यादि का रूप नहीं दिखाते हैं उदाहरण के वाक्यों में भी, अभी तक ऐसे रूप नहीं आए हैं नहीं यहाँ तो हम लोगों ने बना लिया चलो लेकिन ये नहीं ऐसा करें आप लिट का रूप बनाइए इनका तो कहना ये आप लंग लकार का प्रयोग करो यहाँ नहीं वो ठीक है लिट होना चाहिए लेकिन ये ऐसा संकेत नहीं दे रहे आपको अभी जबकि इस अभ्यास में हम लोग बावन पे आ गए समाप्ति होने वाली है और दसवलोकारों के रूप भी ये हैं धातुओं के, लेकिन दसवलोकारों का प्रयोग भी तो और प्रयोग कोई कब करे जब ये उदाहरण के वाक्यों में दिखाएं तब तो। सैंपल के जो वाक्य हैं उनमें यदि ये प्रदर्शित करें तो प्रयोग करने वाले का ध्यान भर जाए नहीं तो उनको देख के वो सीधा उसी का प्रयोग करेंगे जहां जय दिया था ऋण धातु के रूप देखो आप रुद के कि दुर्जन सज्जन से मार्गम ऋणधि ये लट हो गया फिर लोट आ गया ऋणधु फिर लंग आ गया ऋणध और विधलिंग आ गया रुंध्या और वही पांच लकार जो पांच लकार प्रारंभिक रचनानाथ को में आ रहे थे वही तो ले रहे ये। दस लकार फिर कहा प्रयोग में आएंगे ये आशीर्ग का तो एक भी वाक्य नहीं आया इसमें अभी तक वो आशीर्वाद दें तब तब आएगा आशीर्वाद का वाक्य हो तब तो राम ने रावण को रोका रामो रावणम रुरोध पिता पुत्र को असत्य भाषण से रोके रू रोध रो, रो रू रोध अभ्यास में हस हो जाता है तो पिता पुत्र असत्य भाषणाद् रुध्याद या रुण्धु योदा शस्त्र से शत्रुओं को काटता है नहीं यो हाँ यहाँ आएगा योद्धा योद्धा नहीं योध्धा। ये योद्धा हिंदी में बिगड़ गया योद्धा का ही ये तो योद्धा शस्त्र शत्रु लोनाती क्यों बोले यहाँ छेद का प्रयोग कब करोगे फिर आप यहाँ कोई यहाँ कोई सब्जिया खेती खेती थोड़ा ये सो काट रहा है उसको नहीं नहीं इनका प्रयोग नहीं अच्छा लगता है इसमें तो <coughs> शस्त्र से काटता है तो शस्त्र से छिन्नति भिन्नति अच्छे लगते हो है दोनों कर सकते हैं कई टुकड़े कर दिए तो भिन्नति हो जाएगा दो टुकड़े किए तो छिन्नति हो जाएगा लेकिन इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं। बोलते समय वो दो टुकड़ों में भिन्नति बोल सकते हैं वह वृक्ष काटता है सवृक्षम आप क्या बोलोगे आप या भिन्नती चलो एक बार काट लिया अब वो कटे वो काट रहा है और अब क्या करेंगे लेकिन जब भी काटेगा तो होंगे दो ही टुकड़े दो एक दो बार में मान लो आरी से काट रहा है तो आरी एक बार में दो टुकड़े तो करती है अब जो एक टुकड़ा और ले लिया उसके भी दो टुकड़े करती है एक और ले लिया उसके भी दो टुकड़े रहेंगे दो ही टुकड़े हर बार करेंगे दो दो ही करके तो ये हो गया अशुद्ध शुद्ध में रोधती न होके रुणधि अरुणत और रुंधिया ऐसे करके छिदती भेदती न होके छत्ती भिन्नति बस प्रणव ध्वनिया